गीता श्रीमद्भगवदीता दिया है दो गीता का सार श्लोक संख्या 22 से आगे अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भयचरणारिंद भक्तिवद स्वामी श्लूपस्थपकाचार्य के द्वारा ओं अज्ञानतिमीरां ज्ञाजनशलाकया चक्षुन्मील तस्म श्री गुड़े नम श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम, राम, राम, राम हरे हरे कल हमने चर्चा की किस प्रकार से गलत या अलग अलग दृष्टिकोण या विचार होने से आत्मा का अस्तित्व है और आत्मा का अस्तित्व नहीं है मृत्यु के बाद जीवन है और मृत्यु के बाद जीवन नहीं है ये दोनों का अलग विचार होने पर किस प्रकार से व्यावहारिक जीवन में सरकार के नियमों में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है इस वस्तु के ऊपर हमने कल थोड़ी चर्चा की सही तो गया। देना गया। जो कलम चर्चा नहीं की जो लोग आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते हैं तो वो लोग ये निष्कर्ष पे आ रहे हैं मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए सीधा वही दिखता है सीधा वही दिखता है। क्या दिखता है नहीं देना। हाँ मेजॉरिटी उसी प्रकार से देख रहे हैं और सभी देशों में धीरे धीरे मृत्युदंड हटा रहे हैं कि सुधरने का मौका देना चाहिए बच्चे को भेज दिया गया और एक आध दूसरे बड़े को भेज दिया गया कुछ कारण है वैसे तो आगे जाकर कर के भी ऐसा क्या होते जनरेशन में को भी कोई आ सकता है ऐसा मतलब कैसा ऐसा तो फिर मतलब सिंपल प्रश्न करो आसान हो जाएगा मान लो मेरा तो पुत्र ऐसा आ गया हा तो हाँ मान लीजिए मेरा पुत्र ऐसा आ गया तो मैं यहाँ पे तो क्या आपको भेज देंगे कि रखेंगे कि क्या करेंगे तो हर एक समाज का ये प्रश्न हमेशा रहता है सही समाज को जब आप बड़े स्तर पर देखते हैं जैसे पूरा देश है या तो गुजरात तो है तो उसमें हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते हैं सभी लोग साधु होंगे सही लेकिन ये अपेक्षा तो जरूर कर सकते हैं कि धूर्त लोग भी होंगे उसमें सही की गलत अभी ध्रतता के अलग अलग स्तर होते हैं। एक स्तर की ध्रतता के बाद वो व्यक्ति जेल में होता है <laughs> कि नहीं? नहीं तो हाँ, वही प्रश्न है इसलिए जेल भी बनानी पड़ती है और अलग अलग स्तर की जो ध्रतता है वो समाज में अलग अलग वर्ण और वर्ण के बाहर कि लोग के अलग अलग क्रियाएं हैं उसमें रह करके उनका कार्य होता है जैसे एक ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से जो चरित्र एक्सपेक्ट किया जाता है उससे जो आशा की जाती है तो ब्राह्मण व्यक्ति से चरित्र की वो बहुत ही ऊंची है इसलिए यदि कोई समाज में ब्राह्मण का कार्य कर रहा है और वो यदि कुछ कैसी वस्तु करता है जो उसके लिए सही नहीं है उसके धर्म के अनुसार धर्म के नियम जो है मतलब उसका जो एक्सपेक्टेशन उससे जो करना है उसको जो करना है उसके अनुसार सही नहीं है तो वो स्वीकार्य नहीं है उसके परिवार के लिए इसलिए ऐसे केस में ऐसा हो सकता है कि वो ब्राह्मण को ब्राह्मण पद से हटा दिया जाए जैसे तो ब्रह्म बंधु हो सकता है नहीं तो ऐसे जैसे अः रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वो तो लोग ब्राह्मण परिवार के थे लेकिन क्योंकि यवन सरकार में उन्होंने नौकरी प्राप्त की और प्रभुपात कहते हैं कि केवल नौकरी प्राप्त नहीं की होगी कुछ आदतें भी उनकी लग गई होगी तो उसके कारण उनको बाहर ब्राह्मण समाज से बहिष्कृत कर दिया गया ये ब्राह्मण नहीं है बहिष्कृत करना अलग स्तर पर होता है जैसे पहला बिस्क होता है इसको कोई ब्राह्मण व्यक्ति कोई लड़की नहीं देगा संतानों को। पहले उधर से ही काट देते संतानों। हाँ। कोई? उस, उसके जो भी आपके बेटे है तो आप यदि गिर गए तो आपके बेटों को को। कोई ब्राह्मण लड़की नहीं देगा आप यदि ब्राह्मण हो तो कोई ब्राह्मण वाला लड़की नहीं दे रहा है आपको तो यदि एक ही पुत्र बाकी सब बढ़िया एक ही पुत्र है सब बेकार है तो अभी वो नहीं एक ही पुत्र बेकार है ना आप तो ठीक हो ना नहीं और ना एक पुत्र बेकार है बाकी दस अच्छे तो तो वो पुत्र का जो है वो उनको नहीं देगा ना कोई लड़की बाकी बाकी सब हाँ तो... बाकी तो नहीं जाएगा नीचे नहीं लेकिन आप यदि ऐसे हो तो आपके दो सौ पुत्र सफर करेंगे <laughs> समझ रहे पुत्र अच्छे हो तो सब पुत्र अच्छे हो तो फिर उनके ऊपर कोई चाहिए मान लो कि आपका भाई है जो अच्छा है तो आपको घर से घर से बाहर नहीं निकाल लेकिन आपको ब्राह्मण समाज से बाहर निकाल देंगे तो आप आपके पुत्र का इंचार्ज मान लो कि आपका भाई ले रहा है ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं किन्तु तो कहने का तात्पर्य बहुत ध्यान रखते थे कि आपने ऐसा कुछ काम किया मान लो कि दारू की जैसे अजामिलने किया था दारू की विचार किया तो ब्राह्मण के लिए तो जरा भी ये योग्य नहीं है अब यही वस्तु यदि कोई शूद्र करता है तो उससे इतना ऊंचा स्तर अपेक्षित नहीं है चरित्र का ऊंचा स्तर हो तो बहुत बढ़िया है लेकिन अपेक्षित नहीं है कि शुद्र का ऊंचा स्तर होगा तभी वो शुद्र का काम कर पाएगा अपेक्षित नहीं है तो उनका समाज में फिर स्थान भी वैसा है सही ब्राह्मण उनको ऐसा कोई मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है आर्थिक रूप से भी कोई बहुत व्यवस्था प्राप्त नहीं होती है शुद्र को आर्थिक भी उतना नहीं मिलता है शूद्र को जितना एक वैश्य को मिलेगा या ब्राह्मण व्यक्ति को मिलेगा क्योंकि वो नहीं तो यदि उनको आर्थिक रूप से मिलेगा तो उसका दुरुपयोग करके अपने आप नुकसान करेंगे वो तो नहीं मिलता है उनको इसलिए लेट हाँ नहीं तो उसका जैसे आप देखो जो लेबर आते सामान्य रूप से तो उनका थोड़ा पैसा दे दो क्या करेंगे खत्म भी करेंगे। <laughs> वो खत्म करके फिर वापस आएंगे डब्बा हम लॉट खाली था जहाँ काम करवा जाए ऐसा होता है तो ये अलग अलग सर के लोग को अलग अभी शूद्र से भी नीचे लोग होते हैं अलग अलग अलग अलग अपेक्षा नहीं, नहीं होता है तो उनसे इवन शुद्र जितनी भी अपेक्षा नहीं होती तो ये अलग अलग, अलग स्तर पे अलग, अलग अलग लोगों को इस तरह से एकमोडेट यानी कि राज्य में एक राजा को सबको स्थान देना होता है ऐसा नहीं कि राजा किसी को राज्य से बाहर भेज सकता है अभी राज्य में ही कारागार भी है जेल भी है एक स्तर से नीचे जो व्यक्ति है जो राजा के नियमों को उल्लंघन करता है सीधा और उसको दंड दे करके ही सीधा किया जा सकता है उसको जेल में जाना पड़ता है नहीं तो वो पूरे समाज को बिगाड़ेगा जो तो समाज को नुकसान कर रहा है अपने को ही नहीं पूरा उसको फिर जेल में डालते हैं। तो ब्राह्मण के साथ रहता होगा, होगा। उसकी हेल्प हम्म। तो उसका भी तो कोई स्तर स्तर होता होगा, क्यों होगा। हाँ, का काफी होता काफी ऊंचा है जो ब्राह्मण तो मदद मतलब... करते हैं वो शुद्र का स्तर काफी ऊंचा होता है एक ऐसे, ऐसे मतलब जो रहते ना तो सब ऐसे नहीं होते अच्छे बुरे सब प्रकार के होते हैं अधिकतर हम अधिकार होते है। हैं का है, वो करने के लिए आपको बहुत ऊंचा स्तर की आवश्यकता नहीं है ऊंचा स्तर है तो, तो बहुत बढ़िया है लेकिन नहीं भी है तो काम हो जाएगा शूद्र का क्यूँकी वो क्या है समाज में कुछ नुकसान नहीं कर सकते बहुत सामान्य रूप से क्यूँकी उनको कोई फत्ता नहीं दी गई है क्या कुछ नहीं हाँ इसलिए सामान्य वो बहुत नुकसान नहीं कर सकते तो उस प्रकार का कार्य इसलिए उसमें के चल जाएगा लेकिन एक मिनिमम उससे भी नीचे वाले से बाहर बहिष्कृत लोग बोलते हैं अलग अलग पाप योनि योनी किरा पुरिंदा तो तो तो यवना वो यवन तो भी तो तो तो तो तो तो उसी समाज में रहते हैं राज्य में आप देखेंगे द्वारका में भी ऐसे लोग थे सब जगह होते हैं ऐसे लोग क्योंकि राज्य में तो सब लोग होते हैं लेकिन उनको उनके नियत स्थिति पर रखना होता है ऐसा नहीं कि किसी में वो सब दुर्गुण है एक क्षूद्र से भी नीचे के और उसका आप राजा बना दो या उसको आप ब्राह्मण बना दो समाज में वो कार्य दे दो वो नहीं चलेगा जो कार्य जिसका उस प्रकार से उसको मिलेगा जो जिसकी स्थिति है उस प्रकार से तो उसको एकोमोडेट किया जाता है और यदि इस प्रकार से हम एकमोडेट नहीं कर सकते हैं हमारे वो व्यवस्था नहीं बनी है तो फिर एक कारागार ही ऑप्शन बचता है जितने को हम व्यवस्थित कर सकते हैं व्यवस्था कर सकते हैं जितने की उ, उसके अलावा जो नीचे वाले हैं उससे नीचे वाले हैं उनके लिए केवल कारागार बचता है नहीं तो वो सबको खराब करेंगे अपनी स्थिति में है नहीं समझ रहे हैं? तो इसलिए हमें भी उस प्रकार की सब व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी हर एक स्तर के व्यक्ति के लिए और जेल भी बनानी पड़ेगी आगे जा वो पता नहीं कि तो कैसे बनाएंगे सरकार अभी तो सरकार के हाथ में है कानून तो लेकिन ये सब व्यवस्था करनी हो वो जो वे विचार को आ सकते है तो उनको ऐसे समाज चाहिए जिसमें वे विचार कर सकते हैं कुछ हद तक नहीं तो ये उस, उसको ऊपर कैसे लाया जाए? वो उसके नियत कर्तव्य भी होते हैं ना उसमें उसमें भी उसके नियत कर्तव्य होते हैं वो कर्तव्य करते करते धीरे धीरे ऊपर आएंगे वे कर्तव्य करते कर्तव्य एक ही होता है भी करता भी है नहीं है? एक होता है मान मान लीजिए कोई एक करता भी है लो तो वो वो खेती खेती करने से ऊपर कैसे आएगा? भाई करते करते तो वो, वो आप पूरा सुनो ना केवल खेती करना ही करते खेती करके समाज को अन्न देना आ, ये पूरा जितना भी प्रोसेस मांग करके ऊपर स्वकर्मण आत्म सि हम कि अपने करते हुए हुए उनकी सेवा करते की सेवा करते अपना करते करते हैं हैं हैं भगवान की अपना उस प्रकार से ऊपर तो आते एक दूसरा है भगवान की एक है सेवा करते है। दूसरा है कि वो अपना कर्म करते हुए जो लोग भगवान की सेवा करते हैं उनकी सेवा कर देते हैं जो लोग एक डायरेक्ट जो डायरेक्ट भक्ति कर लेते हैं तो डायरेक्ट भक्ति कर लेते हैं और फिर उसमें ये सब दुर्गुण आते हैं तो वो सही बात नहीं है मतलब लोगों को मारता भी रहेगा और भक्ति भी करेगा तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि राजा उसको जेल में नहीं डालेगा समझ रहे मैं तो वैष्णव हूँ लेकिन रोज एक तो मारता हूँ भगवत धाम पोचा तो उसको राजा बोलेगा ठीक है मैं परम वैष्णव हूँ मैं तुमको भगवत धाम पहुँचाऊँ और हाँ ये ऐसे <laughs> लोगों को फांसी पे चलाना चाहिए वैष्णव के नाम पे ध्रुत करते हैं। तो सामान्य रूप से लोग वैष्णव होते नहीं है तो उनकी प्रगति कैसे होती है तो जो लोग वैष्णव हैं या जो लोग ब्राह्मण हैं या वो जो पूरा सिस्टम है वर्णाश्रम उसमें वो लोग अपना नियत करते हुए करके जो उच्च वर्णों की सेवा कर रहे हैं किसी न किसी प्रकार से तो उससे उनकी प्रगति होती रहती है है जैसे चमार है, तो चमार तो की सेवा क्या है समाज में क्या उसका योगदान है तो, तो, ये चमार तो ले जाता है मरे हुए जानवर जानवर को ले जाता है उच्च वर्ण वर्ण के के लोग नहीं नहीं सकते तीन के जो वैसे और शुद्र भी नहीं करते उसको कुछ तो चमार तो का की जाती है अच्छा। अरे भगवान कृष्ण बिगुल देता है खेल था उनका तो मरी हुई गाय नहीं, नहीं वो तो ये गाय को लेके जाना है मरी हुई गाय को छू रहे वो तो चमार ने सब बना कर, अभी चमड़ा नहीं छूते चमड़े के चप्पल पहनते हैं तो तो मरी हुई गाय अरे मरी गाय को छू दिया मान लो अभी गाय मर गई अभी स्नान करना पड़ेगा तो कर जो भी है स्नान करो ये तो अलग बात है चमड़ा है चमड़े का चप्पल पहनते हैं तो स्नान नहीं करना पड़ता है लेकिन यहाँ पे वो भी मरी हुई गाय है अशुद्धि अवस्था है और फिर केवल मरी हुई गाय को ले ही नहीं जाना है ले जाकर करके उसको काटना है चमड़ा अलग करना है मांस अलग करना है ये सब जो क्रियाएं हैं बहुत ही हिंसक क्रियाएं है इससे हिंसक वृत्ति जो है चेतना में हिंसा और सब फैलने का डर अभी दो लोग ऑलरेडी हिंसक प्रवृत्ति के हैं पहले से इस प्रकार के वो इस प्रकार का वो लोग का है तो वो वो करेंगे इसलिए उनको वो दिया लेकिन एक ब्राह्मण स्वभाव का है वो यदि काटने लगा तो इसका हृदय कठोर हो जाएगा मान लो कि काट दिया कैसे काट दिया और काटना पड़ा और काटता रहा बाद में टाइम टू टाइम आवश्यकता पड़ने पर तो क्या होगा धीरे धीरे उसका प्रभाव उसके हृदय पर पड़ेगा फिर वो शास्त्र नहीं समझ सकता नहीं, समझ। नहीं वो समझ रहा तो नहीं काटता ना नहीं समझ समझ। नहीं वो धीरे धीरे उसका प्रभाव भी ऐसा पड़ता है तो इसलिए उनको वो कार्य नहीं दिया सबको दूर रखा है लेकिन ये लोग को ये कार्य दे दिया कि आप ये करो और उससे इनकी सेवा तो इनको करना पड़ता है तो इन लोगों ने ये किया रोजान गांधी को और फिर जो उससे चमड़ा इत्यादि भी प्राप्त हुआ तो वो फिर इन लोगों को उन्होंने सबको दिया एक कॉमोडिटी जिससे उनका गुजरान बीतलता क्या बोलते हैं जिससे गुलाब हो चप्पल प्राप्त हुए पानी निकालने की कोष प्राप्त हुई इत्यादि बहुत सारी चीजें चमड़े से बनती है दंग बनता है जिससे कीर्तन होता है ऐसी <laughs> तो चीजें प्राप्त होती है जब खादन होता है जमीन में गाड़ दिया एक बार है। तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि जो भी जिस प्रकार से है उनको उस प्रकार का कार्य देखे वो किसी न किसी प्रकार से सेवा में लग गया तो उससे उसकी प्रगति होती है और फिर कथाएं होती है वो श्रवण करते हैं लोग कथा होती सब लोग आ रहे हैं श्रवन करने के लिए जो उच्च लोग हैं, लो हैं। लोग है, अच्छा। तो अशुद्धि का कारण है।, है वो देखते नहीं जैसे कोई चांडल है चंडल है तो वो उसका एक कार्य है कि गांव में आकर के रास्ते में झाड़ू लगा के साफ करना सब अलग अलग मोहल्ले का तो जब चांडाल यदि गांव में आता है ऐसे साफ करने तो पहले चिल्लाता है कि मैं आ रहा हूं सब अंदर चले जाओ। सब अंदर चले जाते हैं फिर वो गांव साफ कर देता है फिर चला जाता है फिर सब बाहर आते तो देखा नहीं बहुत सारे शास्त्रों में ऐसा लगता तो तो ब्रिटिशर लोग ये समझ नहीं पाए ये बोले तो बहुत ही शोषण है अभी छूत छूत सब समझ में आ रहा है कोई तो कोरोना वाले को देखने से दे भी यह शुद्धि लगती है सही में ऐसा होता था क्यों हाँ कुछ नॉर्मल था िटी ऐसी हो गई है लगता है तो ये नॉर्मल वस्तु थी और वो चांदल को कभी ऐसा नहीं लगता था कि हमारा शोषण करना है वास्तव में पता रहता होगा ना हुआ मैं इतना हूँ नीच अशुद्ध हो सब लोग सही में और ये समाज का नहीं होना इस प्रकार से जाना मैं चिल्लाऊंगा वो जाएंगे उनका बहुत ही अच्छा कार्य कार्य होगा होगा नहीं तो अशुद्ध हो जाएंगे तो क्या करें भी को, भी हो गया। ने मुझे ये तो मैं ये ने वो वो वो भी को स्वीकार करता हूँ स्वीकार करता हूँ चाण्डाल से भी गए गुजरे चाण्डाल भगवानिटी नहीं तो कैसे सस्ता उसको विचार भी नहीं आता है कि मुझे ब्राह्मण बनना है क्योंकि खानदान में हमेशा से ऐसे ही लोग चले आ रहे हैं माहौल ऐसा। साथ रहते हैं हम क्या है? हमारे परिवार है सब कुछ यहाँ है, मजा आइए क्या समस्या उल्टा ब्राह्मण बनेंगे तो दोपहर 12 बजे खाते नहीं है ब्राह्मण जगह इत्यादि करते हैं तो इतने बिजी रहते है दोपहर तक खाते नहीं है ऐसा कौन करेगा जो चाहिए अभी मिल जाए बजे करो ना ऐसे कोई ऐसी चिंता नहीं रहती है कि ये क्या है मान सम्मान के ऊपर आधारित कर दिया ना इसलिए समस्या मान होगा तो ही तो अभी कम्युनिटी बना रहे तो उसमें पहले तो ये रहना चाहिए ना मान सम्मान ये नहीं रहना चाहिए मान सम्मान के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए कुछ भी जब भी कुछ भी देखते हैं तो मान सम्मान की दृष्टि क्यों आ जाती है ऐसा नहीं होता है समाज के नियम है कौन किसको क्या मान देगा तो वो तो नियम पालन करने होंगे ना शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण है तो उसको सब लोग मान देंगे लेकिन ब्राह्मण या कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचना चाहिए जहाँ पे मान मिलता है मैं तो वो कार्य करूँगा कौन चाहिए मान सम्मान के ऊपर आधारित हमारे कार्य चाहिए समझ रहे कार्य हमारे जो नियत कर्तव्य है वो है भगवान के द्वारा जिस प्रकार से हमको भाव दिया गया उस प्रकार से जो तो हमको प्राप्त है पुराने कर्मों से हमने। तो उसके अनुसार कार्य होने चाहिए जबकि आजकल लोग क्या सोचते है मान सम्मान जहाँ ज्यादा मिलता है वो मैं करूंगा तो अर्थात मान सम्मान की इच्छा है उनको वो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है उनके जीवन में जबकि मान सम्मान तो समाज में अलग अलग स्तर के लोग हैं, उनके अनुसार उनको देना है मान सम्मान यथा, यथा। प्रकार का विधान है वो बिना मान सम्मान के समाज चल नहीं सकता है समाज में कौन क्या करेगा उसका निर्धारण मान सम्मान से नहीं होना चाहिए मान सम्मान निर्धारित होना चाहिए समाज में वो कौन क्या कर रहा है उसके आधार पर <laughs> ना कि कौन क्या करेगा वो मान सम्मान मुख्य रूप से जो समानता बोलते हैं कि सब लोग समान होने चाहिए तो उसमें एक महत्वपूर्ण भाग ये है कि सबको समान मान सम्मान मिलना चाहिए चाहे वो कुछ भी कर रहा हो इसलिए तो यंग तो ये एक बड़ी गलत धारणा है तो आज लोग निर्धारित करते हमको क्या करना है मान सम्मान क्या था। तो सब लोग एक ही चीज तो कर नहीं सकते इसलिए जो ज्यादातर लोग मान सम्मान के स्तर नहीं सकते इसलिए फिर उनको नीचे स्तर पे रहना पड़ता है और उसमें संतुष्ट होना पड़ता है और नहीं तो और और हमेशा और हमेशा रहते हैं कब मैं वहां पे पहुंचूंगा मान सम्मान भी कब मैं वहां पे पहुंचूंगा कब मैं वहां पे पहुंचूंगा उसके लिए जो भी आवश्यक है वो करने को प्रयास करते हैं चलते रहते जब इसके विपरीत आप यदि वैदिक गाँव का जीवन देखेंगे तो उसमें एक तो व्यक्ति एकदम नीच स्तर पे तो भी उसको कोई ऐसा नहीं की मुझे मान सम्मान चाहिए संतुष्ट है उसने। मेरा ये काम है है मैं मेरे भी भी करते करते हैं हैं तो कोई समस्या नहीं। हम करते ऐसे जो भी हमारे कर्मों में लिखा है, उस प्रकार से हम करते, सब जो खाना पीना सब कुछ मिलता है हमारा शरीर स्वस्थ हो गया काम खाना पीना कहा थोड़ी बहुत तो खेती सब करते हैं इधर कुछ लगाते हैं भी करता है बहुत टाइम यदि उसके पास टाइम नहीं है तो नहीं करेगा टाइम है तो करेगा कल युग में नहीं है दूसरे युगों में घृणित कार्य था केवल आपद धर्म का कार्य था दूसरे युगों में कलियुग में ऐसा नहीं है कलयुग में कृषि सबका सामान्य धर्म है मतलब सब कर सकते हैं सरस्वती कहती है <laughs> नंदग्राम अभी तो छोटा है अब उसको विस्तार करके सब प्रकार के लोग लाने हैं सब प्रकार की व्यवस्था करनी है जिससे सब प्रकार के लोग रह भाई ऐसे देखा जाए कि सभी प्रकार के लोग मतलब ब्राह्मण में जितने है, एक तो, जैसे इसमें भी है आयुर्वेद भी बहुत सारे सेक्शन है से, तो उसमें दस परिवार जैसे जैसे, जैसे तो करीबन खाली परिवार भी मान है तो वो तो सौ डेढ़ सौ हो जाए उससे ऊपर ही जाएगा इसलिए कुछ गांव होते, के होते हैं केवल एक नहीं होता है किसान सबसे ज्यादा होते हैं हर गांव में हर चीज नहीं नहीं हर हर हर की जरूरत नहीं हर, हर गांव में नहीं चार पांच गांव है उसके बीच में एक वैद्या चार पांच गांव के बीच में सफिशियंट है उसका फिर भी नहीं चलता है नहीं वैद्य तो अलग बात मान लो कड़िया है कड़िया की बहुत जरूरत नहीं होती है लोग अपना अगर खुद बनाते हैं तो हम यहाँ पे कोई बनाता नहीं इसलिए कड़िया लेके आते हैं कड़िया की इतनी कोई जरूरत नहीं है लोग मिल मिला करके खुद बना लेते हैं रहे छतरे छतरे कर... की बात अलग है छत्रे थोड़ी गाँव में रहते छतरे कुछ होता ही नहीं है आपको महल बनाना है तो उसके लिए वो फिर बड़ा अरेन्जमेंट है एक कॉन्ट्रैक्टर भी होगा तो जाएगा, तो से बनाएगा देखो, बनाना है, जीवन में एक बार बनाना होता है, के लिए, है एक ही और आपका गरीब लोग इतने बड़े है सब आपका जब विवाह होने वाला है तो घर को मान लो बड़ा करना है थोड़ा अलग घर बनाना है सब बिरा दिवाल मिल गए एक बार साथ में मिलकर एक दो दिन तीन दिन कुछ बना दिया फिर वापस गए चारने के लिए और घर भी एकदम सिंपल होते थे तो बनाने में इतना कठिन नहीं है ऐसा होता था लोग मिलकर करके अभी ईमान बाब का घर जल गया तो क्या करेंगे पत्थर। जल गया तो वापस बनाएंगे सब लोग मिलकर है इसका घर जल गया चलो चलो सब जाते हैं उस दिन दूसरा काम नहीं करते हैं तो बना दिया सबने उसका घर वापस दो चराने किसी और का भी मान लो कभी जल गया तो ठीक ऐसा कुछ न होता है तो बना दिया गाय ऐसा नहीं है की चराने जाएंगे तो ही जीत रहेगी तो उस दिन कुछ और दे दिया है खाने पीने को कुछ कम लोग गए चराने ज्यादा गाय को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा सेटिंग तो कर ही सकते ना ऐसा तो, मतलब थोड़ी थोड़ी तो सेटिंग कर अभी भाई चराने वाले जो सब है उसमें से कोई बीमार हो गया क्या करते हैं बीमार नहीं होता होगा में रहता है तो तो तो इतने सारे भाई हाँ हाँ तो यहाँ पे भी इसी प्रकार से कुछ लोग इधर मिलकर कर कर रहे तो थोड़ा कम क्वालिटी की चीज हुई उसमें कोई मर नहीं जाने वाली गाय जैसे हम भी कभी कुछ कम खा लेते कुछ ज्यादा खा लेते जिस प्रकार की व्यवस्था बनती है यहाँ पे अभी घर बनाना है तो आज घर बनाना है चलो सब मिल मिला करके कर लो जैसे हार्वेस्टिंग आपका होता है यार कटाई होती है बाकी सब चीज़ थोड़ी कम करके कपड़ा भी पानी से कुछ ऐसे ही निकाल दिया या नहीं धोया करके इधर जा करके टाइम लगा करके ये पूरा करते फिर आते हैं उसी प्रकार से एडजेस्टमेंट होती है <laughs> इसलिए कड़िया ओढ़िया सब इतनी जरूरत नहीं पड़ती घर लोग अपना बोल रहे बहुत ज्यादा होते तो कैसे बहुत ज्यादा ज्यादातर खेत मज़दूरी में खेत मज़दूरी खेत मज़दूरी क्योंकि कृषि सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है सबसे ज्यादा मेन और फिर कुछ ये लुहार होते हैं लुहार सुधार लुहार सुथा लुहार सुना ये भी कुछ होते थे सुनार की क्या जरूरत सुनार तो इतने तो नहीं होते तो जाएगा। में। इतने सुनार नहीं होते तो होते तो तो नहीं होते होते गांव में बहुत सुथार का मुख्य कार्य भी रहता था फिर कपड़ा बनाने वाले होते था। वीवर, वीवर। और धागा सब लोग अपना बनाते थे घर में बैठे बैठे खास कर ऐसा हो सकता है कि स्त्रिया पुरुषों का स्त्री होना पुरुष देखो पुरुष और स्त्री से अलग नहीं है घर मतलब घर होता है आपने सब लोग अपना खुद का होना आ, अपना खुद का मतलब घर समझना है घर का जब खुद का खाना उगाते स्त्रिया भी अपना खाना उगाने जाती है खुद का घर बनाते तो पुरुष और स्त्री दोनों खुद का घर बनाते ऐसे घर एक पूरा यूनिट है दादी नानी का तो यही कहा तो <laughs> गा है साल का जो धागा है एक बार बना दिया टोटल धीरे धीरे-धीरे रोज़ घंटा दे दिया। साल खत्म होते दे दिया इसको बुन करता तो बुन देगा धागा <laughs> क्या करते राजा महाराजा भी भी भी भी से लगे रहते उनका अलग रहता है पूरा वही कोई कॉमन बात कर रहा हूँ उनके सेवक रहते हैं राजा महाराजा की आप बात करेंगे तो 80 परसेंट एसेंट तो वो नहीं, नहीं, नहीं होते थे कुछ कुछ ही लोग होते थे ना राजा महाराजा की बात अलग है दो एक राजा है इसलिए वास्तविक आपको अर्थव्यवस्था ग्राम में मिलेगी आप यदि अर्थव्यवस्था का आधार महलों में रखेंगे तो महलों में तो यहाँ से वस्तुएं जाती हैं और राजा तो ये लक्षण तो इधर होगा ना राजा तो इदर, अभी मान लो कि 50 राजा है और 50 लोग काम करने वाले हैं तो राजा को कुछ नहीं मिलेगा पचास राजा हो जाएगा थोड़ा थोड़ा होकर उसको तो कर भी मिलता है टी हाँ, को ज्यादा दे दिया था। ले हाँ, कपड़े ही मिलते हैं <laughs> अच्छे कपड़े मिलेंगे ठीक है अपने लिए थोड़ी करते हैं टैक्स दोनों चीज के लिए होता है अपने लिए भी थोड़ा तो होता है गुजरात में चलेगा नहीं तो घी आता है घी होती है और उसके साथ साथ वो पूरे समाज के लिए होता है मतलब डेली डेली यूज़ हो जाता है, जैसे मक्खन आया तो फिर वो तो डेली करना ही पड़ेगा ना मखन चांदालों का क्या होता है चांदाल लोग जूते देंगे मतलब मतलब फिर उनका गुजरात कैसे है? वो जब तक राजा प्रोवाइड नहीं करेगा वो राजा से नहीं मिलता है कुछ भी चांद डाल लोग सब सेवा कर रहे हैं गाँव में तो, तो, तो कोई देख भी है? नहीं सकता तो कौन देगा? नहीं देगा देगा? नहीं वो सब पहुंच जाता है उनके पास कोई कैसे नहीं? वो पद्धतियाँ वो जाननी पड़ेगी एग्जैक्टली क्या है लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं जाता है सब पहुँच जाता है, है तो ले जाएगा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ ऐसे अवसर भी होते हैं जब इनको ये देना है इनको इतना देना है इनको इतना देना है वो सब अवसरों में भी प्राप्त होता है रीति रिवाज रीति रिवाज होते ये तो कॉमन था पहले ऐसे है बाहर रख देते लेके जाते निश्चित है कि यहाँ पर रखा होगा आप लेके चले लेकर ऐसी होती है कांटेक्ट नहीं करना है तो ऐसा होता है मेरे दादाजी वो थे सुथार थे तो उनको चालीस दो मन मतलब चालीस किलो हर परिवार से मिलता जिनका वो काम करता है वो भी है जैसे इनके दादाजी सुधार है तो उनके परिवार फिक्स होते हैं ये लोग का काम करें जो भी आवश्यकता पड़ती है और फिर वो लोग उनको दे देंगे जो भी आ सकता है काम गाड़ा बनाना दरवाजा बनाना है यजमान वो सब इनके यजमान है दादाजी के यजमान है चार परिवार है तो चार चारो यजमान है और वो इतना इतना देंगे ही कहीं देखे मतलब जो सुधार का आवश्यकता है वो ना देगी वो अपनी अपने काम है ना ये यजमान को तो इतना ही देना होता है यजमान है वो इतना देगा इसको उसके सब आधार भी रहता है किसी को कितना देते हैं कितना नहीं देते हैं फिर विवाह होता है तो विवाह में इसको इतना देना होता है इसको इतना देना होता है इसको इतना देना होता है इसको इतना देना होता है भी सब नहीं नहीं देते देते हैं, हैं, कुमार मत <SaintKay al> <around Chinese> वो एक चीज है नहीं जब मान लो कि आपके यहाँ पे विवाह हुआ तो आपको जो भी मदद कर रहे थे आपको जो भी मदद कर रहे थे इनको आपको ये देना है इनको आपको इतना देना है इनको आपको इतना देना है। इनको आपको आपको इतना इतना ये ये देना देना है, है, वो सब भी होते थे। खाने <laughs> का जो भी पानी रहता था वो कुमार भरते थे, क्या देते थे कब देते <laughs> थे वो सब होता उसमें पूरा साल वो करके पानी भरते रहेंगे इस साल में कभी कुछ देखा पानी भरने वाले भी होते थे साल भर पानी घर में जाएंगे होते के फिर दे देना है कुछ अच्छा उसमें वो तो सेवा अवेलेबल है किसी को चाहिए कोई वैश्य सोचेगा नहीं मेरे घर में तो पानी भरना चाहिए तो वो यजमान बन जाएगा किसी का पानी भरने वाले और फिर वो जो नियम है कि इतना इतना होता होता है है वो इतना देना होगा उसको ऐसा नहीं नहीं पानी बनने या ताज नहीं दूंगा होता है। ये समय में टोटल तो एक बार साल में जब टाइम आता है तो क्या अब ये मैं इसको ये दे देता दे हूँ इस प्रकार से निर्धारित होता है गाँव तो ही सब है। ना ही आता है तो ना ही सबके बाल वो अपने यजमानों के बाल काटता है ऐसा नहीं कि सबके काटना है बीस तो कस्टमर है तो उनके हमेशा काटने हैं बाल वो आएगा अपना काम करेगा वो ये नहीं सोचेगा कि मैंने इतने वो नोटबुक नहीं रखेगा कि मैंने इतनी बार इतने लोग इतना काटा तो मुझे इतना मिलना चाहिए गांव के द्वारा फिक्स है इनका यजमान सिस्टम एकदम स्टेबल है और, और इसमें गिनती नहीं होती है इस प्रकार से गिनती नहीं चलती तो में तो ये सिंपल लगती है क्या गिनती वाले हाँ क्योंकि गिनती वाले इसलिए सिंपल लगती है क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सेंटर में हाँ जबकि वो वाली सिस्टम इसलिए ज़्यादा सिंपल है इसमें कुछ गिनती करनी ही नहीं सब <laughs> अपना काम अपना काम करेंगे अपना अपना मिलेगा और तो यदि तो कोई अपना ठीक से काम नहीं करता है तो गाँव वाले उसको ठीक करेंगे उसको यजमान नहीं मिलेगा कम्प्लेन तो करनी कर मान लो कम्प्लेंट नहीं भी होती उसको यजमान नहीं मिलेगा आप बाल काटते हो तो अभी आप बाल काटने आते नहीं आधा समय तो आते नहीं ये होता है <laughs> तो वो लोग को छोड़ के जो ठीक से काटता है उसको ले लेगा तो आपका काम बंद हो गया ना वो क्या करेगा बले तो बले तो तो तो तो तो तो करेगा ना ठीक से <laughs> करना ही पड़ेगा ऐसा तो नहीं ऑप्शन की भाई चलो बायलॉज क्या ठीक तो से ना जाये जाये करेगा तो दूसरे ठीक से कर रहा था उसको अलग अलग वो पूरा कल्चर देखना पड़ेगा अलग अलग जगह क्या होता था भी रखते थे, मुंह से रखते थे बाल सामान्य रूप से जिन्हें जिन्होंने उपनयन संस्कार लिया है तो वो लोग के लिए अपेक्षित को बाल है जी आप क्यों नहीं रखते क्यों नहीं रखते अभी तो हम धीरे धीरे धीरे धीरे उस तरफ जा रहे हैं तो, तो, तो न पूरा समाज उस प्रकार सेवल होगा ना अभी हम वैष्णव के नियम पालन कर रहे हैं, पूर्ण शरणागति के जो नियम जैष्णव के वो बेसिकली ब्राह्मण अभी जो हमारी सोसाइटी है वो ब्राह्मण प्रधान दिख रही है ब्राह्मण भी है। आ, उसका जो दिनचर्या है जो अपेक्षाएं हैं, सब ब्राह्मण की अपेक्षाएं, ब्राह्मण की दिनचर्या ब्राह्मण का चरित्रि में है धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे ज्यादा और ज्यादा वर्ण खुलेंगे तो उस प्रकार से व्यवस्थाएं भी आएगी तो वैसे और तो शुद्धता रहती है ना? देखिए तीन, तीनों द्वीजो होते हैं उनको ब्राह्मण के नियम पालन ब्राह्मण की शुद्धता बनाए रखने की अर्ता होती है अर्हता मतलब योग्यता कि वो कर सकते करना चाहे तो उतनी शुद्धता बनाए रख सकते हैं यदि करना चाहे तो वो उनके ऊपर फिर है, लेकिन उनके लिए जरूरी नहीं है कोई भविष्य है तो हो सकता है कि वो मुँह रखे और सब करे तो उसके लिए अधर्म नहीं हो जाता देखिये दाढ़ी लंबे बाल की क्या बात है कि एक दिन के अलावा रोज दाढ़ी और बाल तो होते हैं। हम्म? करते उसी दिन निकलते धीरे धीरे धीरे धीरे उगना शुरू हो जाता है लंबे बोल तो, तो हर महीने उसको कटवाना है ने ने में ने। ने। ने में एक बार, नहीं है, ठीक है अभी दूसरे होते जिनको जटी बोलते है कभी कटाते ही नहीं है वो, तो वो समय बचाते नहीं तो फिर वो ब्राह्मण में तो आते न ब्राह्मण ब्राह्मण में आ सकते हैं लेकिन लेकिन वो बीच वाले नहीं होते हैं या तो, नहीं। है, या तो ये है कौन सा नियम पालन करना है आपको तो मतलब <laughs> ऐसा नहीं की ऑप्शनल चीज कोई ब्राह्मण मारते वो चीज नहीं चलेगी दो नियम है कौन सा वाला करना है वो नीचे वाले में चलेंगे ऊपर वो स्टाइल मार करके घूमना है और जैसे कीर्तन में जैसे स्टाइल करनी है जैसा हम बात करते हैं ना कीर्तन मेला में जो सब करता है तो वो सब जो स्तर है वो जो, जो चेतना है वो चेतना है जो लोग नाच गाने वाले होते थे उनकी नाच गाने वाले आते थे ना उनकी वो चेतना होती है देखो उनके लक्षण भी उसी प्रकार से दिखेंगे वहाँ पे नाच गाने वाले जो होते हैं वो शुद्र शुद्र या शुद्र से ही गिने जाते हैं नाच गाने वाले तो और वो लोग में अंदर अंदर भी, भी होता है उतना ध्यान नहीं देते उसमें कुछ भी बन जाते हैं तो वो सब नाच गाने वाले लोग हैं <laughs> तो वो चेतना वाले हैं अभी हो क्या रहा है वो चेतना वाले लोग कीर्तन को मिक्स करके टॉप मोस्ट गिने जाते हैं तो समस्या हो जाती है कीर्तनिया नहीं है वो नाच गाने वाले उनको यदि समाज में वो अभी भी चली आ रही है भारत में तो वो देखेंगे तो समझ में आएगा बोलने से नहीं समझ में आएगा हर प्रदेश की अलग अलग होती है पर्टिकुलर मेथड है ड्रामा करने के। वो भारत में पाई जाती है तो भवाई भारत में तो ऐसे ऐसे अलग अलग जो वस्तु है वो सर्कस ये सब जो वस्तु है, जो एंटरटेनमेंट करती है मनोरंजन मनो राम रामायण की भवाई करेंगे या कथा करेंगे कथा मतलब इस प्रकार रामायण का ड्रामा करेंगे और सबको मनोरंजन करेंगे उससे रा, महाभारत रामायण से ही करते तो हैं करते थे लोग गाँव में डेली मतलब गाँ गाँ गाँ मतलब मतलब गाँ गाँ तो मतलब टाइम टू टाइम लोग आते हैं ये लोग आते हैं गांव-गांव भी घूमते हैं हमारे गाँव में होती ताल में पूरी में कर काते है मनोरंजन में रामायण दिखा दी गाँव वालों को और गाँव सब याद ऐसे में याद रह जाती है आसानी से और वो क्लास में बैठ के पढ़ते कोई याद नहीं रहता तो लोगों को ऐसे पूरे रामचरित भी याद रहती सबको याद है लोग सुन सुन कर, तो तो कर कैसे ड्रामा देख करके सुन कर के याद रख लेते थे रटते रहते। <laughs> उनको पढ़ना भी नहीं आता है लेकिन पूरी रामचरितमानस याद है। तो ऐसे लोग होते थे तो ये एक स्तर है नाचने गाने वालों का तो आज जो है ना कि मतलब वो मिक्सचर हो गया ना कीर्तन वो एक्चुअली नाचने गाने वाले हैं उनका स्वभाव नाचने गाने वाले मतलब उनको संगीत अच्छा लगेगा संगीत से इंद्र भी अच्छी लगेगी और उसके उसके माध्यम से वे विचार भी होगा और ये सब होता है तो अभी वो संगीत और गाना अच्छे से गाना उसको कीर्तन के साथ इक्वेट कर दिया उसको समान कर दिया तो इसलिए समस्या होगी तो ऐसा बोलते हैं गाने वाले है। जो अलंकार इत्यादि राग वो सब तो ब्राह्मणों देखो हर एक विज्ञान जो है आता ब्राह्मणों से ही सब शास्त्र से आ रहा है ना नाचना गाना ये सब नृत्य का भी विज्ञान है नाटक करने का भी विज्ञान है भरत मुंड ने दिया है लेकिन करते कौन है नहीं मैं जयनार बोला की ब्राह्मणों का अधिकार है है कि मतलब अलंकार राज के अधिकार वो शास्त्र पे ब्राह्मणों का अधिकार है नहीं ये शास्त्र ये राग, प्रो प्रो नहीं। राग अलंकार जितना भी सब है ब्राह्मणों का अधिकार है वो, वो राग रहते ना अलग अलग मेघराग जो बारिश गाना बजाना ब्राह्मण क्या नहीं ऐसा नहीं होता था ब्राह्मण होते थे वो कभी अलग अलग प्रकार के वो उनकी स्थिति अलग होती है वो जब गाते बजाते हो तो बात अलग है, लेकिन ये तो गाने बजाने वाले ब्राह्मण कभी गाने बजाने वाला नहीं गिना जाएगा राजा के अलग रहते ना बात। बात। जरूरी अभी उसी राजा को वो नाचने गाने वाले आते है और राजा उनके साथ जो व्यवहार करता है इन लोगों जैसा ही व्यवहार होता है उनकी नाच गाने देख करके मनोरंजन उसको होता है है और एक ब्राह्मण आता है जैसे उनको तो राजा मान सम्मान देते हैं उनको कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा ये तो नाचने गाने वाले गाने के लिए तो लव भी है ऐसे ब्राह्मण मतलब तो, तो हाँ, तो है वो जो शास्त्र सब आते हैं ये जो सभी विद्या आती है ब्राह्मण के माध्यम से ही आती है और वो विद्या का जब आ, क्या बोलते हैं प्रदर्शन करते हैं वो विद्या का प्रदर्शन है मुख्य रूप से जब ब्राह्मण गाते हैं तो विद्या का वो प्रदर्शन करना है जबकि नाचने वाले गाने वाले गाते हैं तो विद्या का प्रदर्शन नहीं गिना जाता है वो वो मनोरंजन है जैसे अभी कालिदास है वो जब अपनी कविताएं बोल रहा है वहां पर बजा करके चीजें तो वो अपनी विद्या का प्रदर्शन कर रहा है जबकि ये लोग विद्या का प्रदर्शन करने वाले ये तो मनोरंजन के लिए बहुत बड़ा अंतर है वो लोग भी ये सब उनको पता भी नहीं होगा लेकिन वो सब राग इत्यादि गाने में एक्सपर्ट तो होते बहुत हो तो तो तो बासुरी बजाते थे गायों को पूरा कंट्रोल बासुरी बजाने से वही तो बोल रहा हूँ ये गोपाल टंपू में लिखा है की आशा इत्यादि राग बजाने से दूध या से आसारी भाँग भाँग विद्या विद्याली सबके लिए होती है लेकिन उसका क्या उपयोग हो रहा है उससे अलग अलग वर्णा अलग अलग अभी यदि नाचने गाने वाले इस विद्या का उपयोग ब्राह्मण कार्य के लिए करने लगे उससे ब्राह्मण कार्य करने लगे तो उनका उनको मारेंगे नहीं करने लगेंगे और ब्राह्मण यदि वो विद्या का उपयोग मनोरंजन के लिए करने लगे तो भी गलत है विद्या तो सब होती है उसका उपयोग कौन किस प्रकार से कर रहा है वो आवश्यक रहता है किस प्रकार से उसका उपयोग करने की अनुमति है तो हर प्रकार के लोग आएंगे नाचने गाने वाले लोग वाले स्वभाव वाले लोग भी होंगे हर एक समाज में उनको वो कार्य करना है दिखता है कितना है नाचने गाने के स्वभाव तो वाले लोग होते हैं भरे हुए। है और उनका स्वभाव पता चल भी एक एक जैसे ही लगते हैं स्वभाव में प्रेडिक्टेबल ये देखना नहीं पड़ेगा दिख जाता वो लोग ज्यादा भोगी होते उनमें ज्यादा होती है और यह शुक्र की दशा से आता है शुक्र, शुक्र जिसका प्रधान है कुली में तो शुक्र भोग करवाता है अच्छा। इसलिए कला कुछ प्रकार की कलाए कलाओं में श्रेष्ठ कलाओ होना उनको भोग के सामग्री प्राप्त होती है जैसे अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ये कि जो भोग का ग्रह है इसलिए सभी प्रकार के भोगो चीजें अवेलेबल भी होती है जन्म भी शुक्रवार का जन्म होने से वो नहीं, नहीं होता है और मेरा शुक्र आपने देखी दुकु आपने तो देख मैंने आपको बताया था नहीं मैंने मेरी कैसे उसमें तो आपको क्या पता चलेगा देखने से क्या प्रदान है नहीं, है नहीं मुझे वो उसमें वो शुक्री बताया हर है, है, भोगी लोग और योगी लोग दोनों अलग अलग प्रकार से देखते हैं जो भोगी लोग है वो देखते शुक्र प्रधान होना तो बहुत अच्छा है पैसा भी अच्छा मिलेगा भी अच्छा मिलेगा ये तो अच्छी कुंडली है और जो योगी लोग होते अरे यार इसकी तो खराब हो गया तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएगा बहुत भोगी हो जाए तो इसलिए यदि जो देखने वाला है ज्योतिष अरे ये तो बहुत अच्छी कुंडली है बहुत अच्छी कुंडली है ज्योतिषी अच्छा, अच्छा क्या है वो नहीं बताएगा तो गड़बड़े तो बहुत बढ़िया कुंडली है इसको तो बहुत भोग की सामग्री मिलने वाली है ब्राह्मण हो ऐसा नहीं लेकिन जो भोग को ज्यादा महत्व देता है जो योग को ज्यादा महत्व देता है तो अच्छा बुरा तो रिलेटिव है ना जो भोग को ज्यादा महत्व देगा वो भोग जिसमें अच्छा निकलता होगा उसको अच्छा कहेगा। जिसमें जिस योग अच्छा निकलता होगा विरक्त होगा इसकी तो समस्या है इसका अच्छा बुरा क्या है उसको विस्तार में जाके पूछना पड़ेगा कि क्या है भाई इसमें अच्छा क्या है पूछना अच्छा पड़ेगा हाँ तो बताइए ठीक है तो बच जाएंगे एक सौ पचास प्र जाए इसमें